किसी पंडित के सूत्र नहीं पंडित सूत्र दे भी नहीं सकते उनके वक्तव्य थोथे होते रह सूत्र देते सूत्र का अर्थ होता है सार संक्षिप्त निचोड़ इत्र अब कैसे झूठे नामरट लागी एक तरफ हैं लोग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 वो है ओंठ से मंत्र उच्चार राम राम राम या कोई भी मंत्र अल्लाह अल्लाह ये जो तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें प्रीति कर लगे अपना नाम भी पहला मंत्र का कदम है ओंठों से उच्चार मगर ओंठ पे ही रह जाए मंत्र तो व्यर्थ हो गया जैसे कोई पहली सीढ़ी पर चढ़े और बैठा रह जाए तो मंदिर कहां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 एकां क्षण से आज तुम सफल भी हो जाओ मगर बड़ी तकलीफ होगी और फिर तुम्हें असमर्थ होके हारना पड़ेगा ऐसा ही चौथे चरण में प्रभु स्मरण हो जाता है उस चौथे चरण को ही संतों ने सुरती कहा है तुम सिर्फ साक्षी मात्र रहते हो तुम सिर्फ देखते रहते हो कि जो हो रहा है फिर तुम हजार काम में लगे रहो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 तुम मिलो तो जिंदगी रस में नहाये अश्रु से धो आख फिर अंजन करूंगी तुम छुपे हो यार जाने किस अतल में मोन में डूबे प्रभो ढूंढू कहा में तुम सुधा में गरल में पावक पोहप में आ बसो और में तेरी पूजा करूंगी प्यास बनकर तू पिया उर्मे समाचा अश्रु बनकर तू पिया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 जा की अंग अंग बास समानी लेकिन फिर कब हम भूल गए हम भुलक्कर हैं सुंदर से सुंदर प्रतीक भी हमारे हाथों में पड़ के अर्थहीन हो जाते चंदन लगाया जाता है तृतीय नेत्र पक्ष उसे केवल प्रतीक है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 जिस पर विसैले सांप लिपटे रहते मगर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते चंदन विषाक्त नहीं होता सर्प भला सुगंधित हो जाए मगर चंदन विषाक्त नहीं होता ऐसा ही ये संसार है जहर से भरा हुआ इसमें तुम्हें चंदन जैसे होके जीना होगा ये तुम्हें विषाक्त ना कर पाए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 नैन से तुझको निहारूं, पलक में तुझको छिपाऊं, गीत उरके प्रीत मन के अश्रु के तुम प्राण धन हो चूम कर तुमको बलम मैं हृदय मंदिर में बसाऊं, प्राण बीणा छेड़ प्रीतम मैं तुम्हें हरदम पुकारूं, नैन के माणिक पिरोकर प्रेम की माला पिन्हऊ पुकारोगे तो एक दिन पुकार सुनी जाएगी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 घासपात के पौधे नहीं हैं ये प्रेम और प्रार्थना के पौधे चांतारों को छूने वाले पौधे आकाश को भर देने वाले पौधे ये जब भी जितनी देर में भी खिल जाएं फूलों से लद जाएं समझना की जल्दी ही है समझना कि अभी सुबह ही है मगर अगर तुमने बहुत जल्दबाजी की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 दुर्भाग्य नरक है और तुम्हारे लिए मिट जाने में भी सौ है, स्वर्ग है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बड़े दिन राती, और जो परमात्मा के लिए बाती बन गया है उसे एक अनूठा अनुभव हो होता है वो बाती जलती नहीं समाप्त नहीं होती जाकी ज्योति बड़े दिन राती।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 अमृत का वह लोक है अब कैसे छूटे नामरट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रभु जी तुम बन हम मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा